सुने कार्यक्रम हवा महल आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र निगम के लिखी झलकी पांचवा सवार निर्देशक हैं जयदेव शर्मा कमल कहिए गाड़ी में कुछ पो हो गया है भाई साहब पो क्या मतलब मतलब ये कि कोई डिफेक्ट आ गया है जी एकाएक हाँ, एक न जाने क्या खराबी आ गई पो जान पड़ता है अभी हाल में खरीदी है जी हाँ कोई तीन महीने हुए क्या बताएं नई गाड़ियों का ये हाल कहीं लंबे सफर पर जाना हो तो क्या हाल माफ पर इसके पहले भी गाड़ी आपके पास थी कभी जी नहीं थी तो नहीं मगर आप ये सब जानने को क्यों उत्सुक हैं? अरे जी जी आप तो बुरा मान तो गए तो करने के इरादे से यह सब जानना चाहता हूँ चूँकि आपने पहले गाड़िया नहीं रखी इसलिए आपको इस लाइन का तजुर्बा नहीं है जाहिर है बारे में कुछ नहीं जानते इसलिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ बोलिए इजाजत करो कुछ पो थैंक यू भाई साहब थैंक यू माफ कीजिएगा अगर मैंने कोई ऐसी वैसी बात कह दी हो अजीब जिसकी गाड़ी बीच सड़क में चलते चलते टे हो जाए वो अगर पो पाँ बकने भी लगे तो बंदा बुरा नहीं मानता बात ये है भाई साहब गाड़ी मेरी नहीं है मेरे बॉस की है मैं तो थोड़ा बहुत ड्राइव करना भर जानता हूँ बॉस आज दौरे पर गए उन्हें स्टेशन पहुंचाकर लौट रहा था कि ये मुसीबत खड़ी हो गई अब कारखाने को देने भर का पैसा मेरे पास कहा और बॉस वो तो बस बिल्कुल पो <laughs> तो ये बात है निकालिए औदारों का थैला और देखिए पो गोया इस मोटर मसीहा का कमाल ए, ए, ए, ये रहा औदारों का थैला आपने मेरी खातिर नाहक झंझट मोड़ ले लिया वरना खबीज पॉस तो मुझे खा ही जाता आप भी क्या याद करेंगे कि पों दुनिया में खुदाई फौजदार अभी भी जिंदा है सचमुच भाई साहब आपने बड़ी मेहरबानी की मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं? दू साहब इतनी जल्दी ना कीजिए और फिर मेरा इतना सौभाग्य कहा सच कहता हूँ मैं दूसरों के पीछे अपनी जान तक लगा देता हूँ मगर मुझे धन्यवाद के बद्दे मिलती है गालिया जी हाँ गालिया कितने पों है लोग ना शुक्र सचमुच कितने बेरहम है लोग कितने ना शुक्र हजी क्या जमाना आ गया है साहब अरे साहब जाने भी दीजिए मुझे तो इसकी आदत पड़ चुकी है अब मुझ पर असर नहीं होता औरों को छोड़िए अगर आप भी थोड़ी देर बाद मुझे पो गया गालियां देने लगे तो मुझे तजुब नहीं होगा मुझे तो काम करने से मतलब है ये मेरा पेशा थोड़े ही है मुझे ना मुझे मेहनताना चाहिए न शुक्रा खैर जरा बोनेट तो खोली ये लीजिए हम्म ये कार्बोरेटर है ना कार्बोरेटर जी हा कार्बोरेटर सुनते हैं कि इसमें जाता है कचड़ा सुनते हैं क्या कहा आपने सुनते हैं जी हा आप ही से तो कहा मैंने यानी मैने सुनते हैं आई सी आई सी ठीक है ठीक है पहले इस नामाकूल कार्बोरेटर की अकल ठिकाने लगाता <laughs> ये आपका पेचकस है एकदम पो पेचकस तो नया है भाई साहब बिल्कुल नया क्या हाथ नया है नाम पेचकस और काम कद्दूकस हाथ और पेच का मत्था छील कर रख दिया और ये पेच है कि बरगद की जड़ निकलता ही नहीं ससुरा जरा प्लास दीजिएगा प्लास प्लास अरे प्लास जंबूर देखता हूं ये पेज कैसे नहीं निकलता कचूमर निकाल दूंगा इस कम वक्त कचूमर अरे साहब ये क्या कर रहे हैं आप ये लीजिए प्लस ये लीजिए पकड़ लिया निकल निकल निकल कट कट गया गट गया क्या तो क्या हुआ क्या हुआ अरे अरे ये आपने आपने तो आपने तो मेरी बांह ही घोंप दिया वो, वो, वो, बड़ा बुरा हुआ भाई साहब मगर ये पेचकस है ही ऐसा सड़ा अजी सड़ा कैसे है तलवार की तरह काट कर रख दिया यही तो मैं कहता हूं कि ये पेचकस नहीं है पो है कद्दूकस है खैर कचरा तो निकल गया और आप है कि लड़कियों की तरह पो, पो कर रहे अरे रुमाल कर बांध दीजिए हाँ हाँ यही ठीक रहेगा आ, अरे जरा ये तो देखिए जिसे आपने कचरा समझकर निकाला है ये तो लोहे की पत्ती है काले रंग की पप पत्ती अरे हा पत्ती हा अरे अरे अरे यही तो कार्बोरेटर में अड़ी हुई थी अरे चाहे कचड़ा होता चाहे ये पत्ती अरे कार्बोरेटर को दोनों ही ब्लॉक कर सकते हैं मैंने कई गाड़ियों को इस पत्ती के डिफेक्ट के कारण ठप होते देखा है अब जरा स्टार्ट तो कीजिए पाओ यानी इंजन अरे गाड़ी तो बिल्कुल ही नहीं बोल रही है। अरे बोल तो पहले भी कहां रही थी देखिए भाई साहब आपने तो ठीक करने के बजाय तोड़फोड़ मचा रखी है अगर आपके बस में ठीक करना ना हो तो मेहरबानी करके मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए कम से कम और तो न बिगाड़िए अरे आप इस मामले में बिल्कुल पो हैं, अनाड़ी अब अगर मैं इसी हालत में छोड़ दूंगा तो मेरा क्या है आपसे ये कार वाले कम अज कम सौ रुपया जरूर सौ रुपए जी हाँ सौ रुपए से एक पो कम नहीं और मैं अभी से ठीक कह देता हूँ मुफ्त आप नहा के मत हारते हैं आ, आप मुझे पो ना समझिए मेरा घर थोड़ी दूर है यहाँ से गाड़ी ठीक हो जाए तो चलकर दिखाऊंगा कि घर पर कितनी बड़ी वर्कशॉप बना रखी है मैंने अच्छा जी हाँ वैसे मैं साल भर वर्कशॉप में सुबह शाम जुड़ा रहता हूँ मोहल्ले वालों और दोस्तों का ही काम करता हूँ और वो भी मुफ्त हंड्रेड आप तो इत्तफाक से मिल गए आज कल दो महीने से छुट्टी लिख रहे हैं मैंने द, द, द, द, द, द, दफ्तर से है इसीलिए सुबह से शाम तक वर्कशॉप है और मैं हूँ और पाँ अच्छा पर आपने कही ट्रेनिंग तो ली होगी जी हाँ बीसों जगह और अब तक सैकड़ों को ट्रेनिंग दे भी चुका हूँ वो भी मुफ्त फ्री खैर आप ये कार्बोरेटर की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए ठीक है ख़राबी क्लच में है या स्टीरिंग में अभी देखता हूँ देखिए साहब पहले देख सुन लीजिए फिर खोल खाल शुरू कीजिएगा जी इतना तो मैं भी समझता हूँ बस यही दो चीजें और देखूंगा आया, आया, आया? किधर चल दिया? आ, वो भी इस तरह अभी आता हूँ पांच मिनट में ए, एक बड़ा जरूरी का, काम याद आ गया देखिए गाड़ी खोल खाकर बैठने जाइएगा अच्छी मुसीबत है अब क्या करूं मैं क्या बात है बाबूजी? ये सरस्वती बाबू को क्यों बुला रहे हैं आप कौन सरस्वती बाबू वही जो अभी अभी गाड़ी ठीक कर रहे थे मेरी। वो वो जो, वो जो जा रहे हैं? हाँ हाँ वही मिस्टर पो आपकी गाड़ी ठीक कर रहे थे तभी मुझे देखकर भाग खड़े हुए ऐसा क्यों अरे साहब मोटर का कारखाना है रामबाग में सरस्वती बाबू के मोहल्ले में ही रहता हूँ मैं बाबूलाल मिस्त्री नाम है मेरा ये सरस्वती बाबू तो काफी मैकेनिक आदमी है ना मेरी गाड़ी एक ठप हो गई थी सुधारने में लगे थे मकैनिक अरे बाबूजी जी तो क्या उसकी दुम भी नहीं है आपकी गाड़ी देख रहे थे मिस्टर पो? जी, यही करीब आधे घंटे से जुटे हुए थे अरे आप भी किसके चक्कर में पड़ गए बाबू जी राम राम राम क्या क्या थोड़ा सरस्वती बाबू ने आधा घंटा तो बहुत होता है पहले कार्बोरेटर देखा अब कह रहे थे कि क्लच और स्टीयरिंग देखूंगा गाड़ी ठप हो जाने से क्लच और स्टीयरिंग का तो कोई ताल्लुक भी नहीं लाइए मैं जरा देखूं आपकी गाड़ी जरा चाबी लगाइए तो देखो भाई देखो जरा हम्म तो बात है मगर तेल तो बराबर आ रहा है मगर गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो रही है अच्छा तो जरा रिंच दीजिए हो सकता है बैटरी के टर्मिनल ढीले हो। ये लो रिंच। हम्म एक टर्मिनल ढीला था ढीला क्या था बिल्कुल अलग था लीजिए अब कस दिया इसको अब स्टार जरा स्टार्ट कीजिए स्टार्ट तो हो गई मगर फिर बंद हो गई हम्म। अच्छा इसका कार्बोरेटर देखता देख अरे हा इसकी पिन क्या हुई? पिन? ए, पिन? ये ये तो नहीं है। आ, हाँ, यही। कैसे टूटी? क्या पहले से टूटी थी कि मिस्टर पोने तोड़ डाली हा हा उसी आदमी ने पेचकस डालकर पिन को तोड़ डाला कहता था कि इसी ने कार्बोरेटर को ब्लॉक कर रखा है राम राम राम राम राम कैसा ना किस है यह शख्स खर आप पिन मंगा लीजिए मैं इसे ठीक किया देता हूँ अरे पिन तो बाबू भाई मैं तभी लाऊंगा जब पहले इस पु के बच्चे से रुपए वसूल करूंगी तुम तो उधर ही रहते हो ना चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ से, से, से, मगर मेरा नाम मिलेगा यही तक गया था क्या करबाड़ी को बुलाने की आकर मेरी सिलाई मशीन लोहा लंगड़ के दाम पर खरीद ले क्यों? क्यों? क्यों? अब किसने कहा था तुमसे कि मेरी सिलाई मशीन छु क्या का सत्यानाश करके तुम्हें चैन नहीं आया हाथ लगा दिया है तो कम की चपट से क्या कम पड़ेगी पो क्या पो पो लगा रखी है जब देखो पो पो पता नहीं क्यों तुम्हारी अकल में पत्थर पड़ गए मोहल्ले वालों की बीसियों घड़ियों के अंजर पंजर तुमने ढीले करके फेंक दिए श्याम बाबू के घर से नल का टपकना ठीक करने गए तो वहाँ बहि बहा के आए जाने क्या खपत है क्या, क्या कहती हो तुम पो अरे अभी-अभी एक मोटर कार ठीक करके आ रहे हैं हम तो अभी आते ही होगा मोटर वाला तुम्हारी तलाश में याद है वकील साहब की मोटर ठीक करने पर कैसी लड़ाई हुई थी ना कुछ जानो नूझो ना न ना ट्रेनिंग न अरे फिर भी बिना ट्रेनिंग कोई मुझ जैसा मैकेनिक बनकर दिखा दे तो जानो पो तुम तुम मैकेनिक हो आ हाँ हाँ क्या कहने जब से तुमने इस बार छुट्टी ली है तब से तो हर एक की नाक में और भी दम कर रखा देखो देखो पो कौन है वही मोटर वाला होगा निगोड़ा जिसका सत्यानाश करके तुम आ रहे हो तुम ही देखो पो ये तो सचमुच वही है अरे कहते ना घर में नहीं है मैं अंदर वाले कमरे में पो हुआ जाता हूँ तुम्हारा दम भी है बाहर जाने का बड़े मिकेनिक बने घूमते हैं जानते हो मोहल्ले वाले तुम्हें इस लाइन का पांचवा सवार कहते हैं, गधा गधा सवार सुनी है पांचवे सवार की कहानी? कहानी। नहीं महारानी, रहने दो इस वक्त अपनी किसी तरह इस मोटर वाले को यहाँ से पो करो यही मकान तो आपने बताया था न बाबू भाई अरे आप पांचवा सवार अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र निगम की लिखी ये झलकी निर्देशक थे जयदेव शर्मा कमल, ये थी आकाशवाणी लखनऊ की भेंट